श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद 126, 26 अक्टूबर अठारह मास्टर तथा डॉक्टर का संभाषण डॉक्टर के घर पर पहुंचकर मास्टर ने देखा डॉक्टर दो एक मित्रों के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर मास्टर से अभी मिनट भर हुआ होगा मैं तुम्हारी ही बातें कर रहा था दस बजे आने के लिए तुमने कहा था मैं डेढ़ घंटे से बैठा हुआ हूँ कैसे हैं क्या हुआ इसी सोच में पड़ा था मित्र से अजय जरा वही गाना गाओ तो मित्र गा रहे हैं गाना देह में जब तक प्राण है तब तक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करते रहो उनकी महिमा एक ज्वलंत ज्योति है संसार को प्रकाशित करने वाली सकल जीवों को सुख देने वाला प्रेमामृत प्रवाह बह रहा है उनकी अपार करुणा का स्मरण कर शरीर पुलकित हो जाता है वाणी क्या कभी उनकी था पा सकती है उनकी कृपा से पल भर में समस्त शोक दूर हो जाते हैं मनुष्य उन्हें सर्वत्र ऊपर नीचे देश देशांतर जल गर्भ आकाश में अक्लांत ढूंढते रहते हैं और अनवरत जिज्ञासा करते रहते हैं उनका अंत कहाँ है उनकी सीमा कहाँ तक है वे चेतन निकेतन हैं, पारस मणि हैं, सदा जागृत और निरंजन हैं। उनके दर्शन से दुख का लेश मात्र भी नहीं रह जाता डॉक्टर मास्टर से गाना बहुत अच्छा है है ना? विशेषतः उस जगह जहाँ यह है लोग अनवरत जिज्ञासा करते रहते हैं उनका अंत कहाँ है उनकी सीमा कहाँ तक है मास्टर हाँ वह भाग बड़ा सुंदर है अनंत के खूब भाव हैं डॉक्टर शश ने दिन बहुत चढ़ गया तुमने भोजन किया या नहीं मैं 10 बजे के भीतर भोजन कर लेता हूँ फिर डॉक्टरी करने निकलता हूँ बिना खाए अगर निकल जाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है एक दिन तुम लोगों को भोजन कराने की बात सोच रहा हूँ मास्टर यह तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर। अच्छा यहाँ या वहाँ तुम लोग जैसा कहो मास्टर महाशय यहाँ हो चाहे वहाँ सब लोग आनंद से भोजन करेंगे अब जगन माता काली की बात चलने लगी डॉक्टर काली तो एक भीनी थी मास्टर हंसते हैं मास्टर यह बात कहाँ लिखी है डॉक्टर मैंने ऐसा ही सुना है मास्टर हंसते हैं पिछले दिन विजय कृष्ण और दूसरे भक्तों को भाव समाधि हुई थी उसी समय डॉक्टर भी थे वही बात हो रही है डॉक्टर भावावेश तो मैंने देखा पर क्या अधिक भावावेश होना अच्छा है मास्टर श्री राम देव कहते हैं ईश्वर की चिंता करके जो भावावेश होता है उसके अधिक होने पर कोई हानि नहीं होती वे कहते हैं मणि की ज्योति से जो उजाला होता है उससे शरीर स्निग्ध हो जाता है जलता नहीं डॉक्टर मणि की ज्योति वह तो प्रतिबिंबित ज्योति रिफ्लेक्ट लाइट है मास्टर वे और भी कहते हैं कि अमृत सरोवर में डूबने से कोई मरता नहीं ईश्वर अमृत सरोवर है उनमें डूबने से आदमी का अनिष्ट नहीं होता वरण वह अमर हो जाता है परंतु तभी अगर ईश्वर पर विश्वास हो डॉक्टर हाँ यह बात ठीक है डॉक्टर गाड़ी में बैठे दो चार रोगियों को देखकर कर श्री राम कृष्णदेव को देखने जाएंगे रास्ते में फिर मास्टर के साथ बातचीत होने लगी चक्रवर्ती के अहंकार की बात डॉक्टर ने चलाई